पुराण रुद्र संता तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी दोनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है शिवे तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्तवत्सल हैं अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी समूह का, का परित्याग नहीं करोगी देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार न करना ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तुम्हारी यह बात सुनकर ये कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नतापूर्वक बोली शिवा ने कहा प्रभो आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं मुने मुझे रुद्र देव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया नारद तुम बोले देवी इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है सौभाग्यशालिनी इस मंत्र का विधिपूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित भगवान शिव अवश्य ही और शीघ्र ही तुम्हारे आँखों के सामने प्रकट हो जाएंगे शिवे शौच संतोषादि निर्मो में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे साध्वी इस तरह तपस्या करो तपस्या से महेश्वर वस्म हो सकते हैं तपस्या से ही सबको मनोवांचित फल की प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा इच्छानुसार विचरने वाले हो तुमने काली से ऊपर युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो लोक को प्रस्थान किया तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था